मंत्रोच सहनावतो सहन भुन तो सह वीर कर्वा वह तेजस्वी वे दिषा वह ओ शांति ही, शांति ही, शांति ही। हाँ जी प्रा, पाठ प्रारंभ करें संख्या २९, दूसरा के नाम लक्षणानि उक्तानि, तत्र कानि स्वाभाविकानि प्रथमा पृथिव्यादीना साक्षण उवाभावि कौपाधि भिन्नद्रव्य इति उच्य तत्र आचार्यः प्रथमानिके आचार्य प्रथमा के लक्षणानि लक्षण उथमा पृथ्वी आदि पदार्थों के सामान्य लक्षण कए गए कानि स्वाभाविकानि उन लक्षणों में कौन से लक्षण स्वाभाविक हैं औपाधिकानी कौन से लक्षण उपाधि से उपाधिक है यानी उपाधिक का मतलब है भिन्न द्रव्य संसर्ग जानी दूसरे द्रव्यों के संसर्ग से दूसरे द्रव्यों के संयोग से उत्पन्न होते हैं कौन से लक्षण या कौन से गुण स्वाभाविक है और कौन से गुण दूसरे द्रव्यों के संयोग से प्राप्त होते हैं इस बात को लेकर के आगे बताएंगे तत्र प्रथमं दृष्टान्तम उपस्थापयती आचार्य इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत उपस्थित करते हैं दृष्टांत के माध्यम से यह बात समझाने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार से दूसरे द्रव्य के संयोग से उस पदार्थ में गुण आता है उसके संयोग के ना रहने पर वो गुण नहीं रहता इसका अर्थ है वो संसर्ग से संयोग से आता है उसका अपना गुण नहीं है उसका अपना लक्षण नहीं है गुण। हाँ गुण लेना चाहिए तो जी हम्म प्रत, प्रतमानिक में के नाम प्रथम पृथिव्यादीना लक्षण उ तो ये सामान्य लक्षण ही मतलब अपेक्षा से ये सामान्य लक्षण है वो तो होंगे ना अपेक्षा से किसी दूसरे की अपेक्षा से विशिष्ट भी होता है और किसी की अपेक्षा से सामान्य भी होता है ये तो है ही उसमें तो कोई बात ही नहीं जो विशिष्ट लक्षण परीक्षा आपने विशिष्ट लक्षण भी बताए जाएंगे विशिष्ट लक्षण की परीक्षा जाएगी था, बोला था, बता चुके, बता था। और था। उन उनकी अपेक्षा से ये विशेष है अब तो किसकी अपेक्षा अपेक्षा से ये उसकी अपेक्षा से सामान्य उसकी जो पृथ्वी का मुख्य गुण जो है गंध है उसकी अपेक्षा से अब अप सामान्य हो जाएंगे गंध की अपेक्षा से सामान्य हो जाएंगे और जल का जो मुख्य गुण बताया है स्निग्धता उसकी अपेक्षा से बाकी गुण सामान्य हो जाएंगे और अग्नि में रूप मुख्य है उसकी अपेक्षा से बाकी सामान्य हो जाएंगे वायु में स्पर्श है एक ही गुण है शब्द में आ, आकाश में शब्द है वो एक ही है तो जो मुख्य रूप से ये तीन पदार्थों में जिसके मुख्य गुण हैं उनकी अपेक्षा से फिर वो सामान्य हो जाएंगे और जो पीछे जो बताया है वो इनकी अपेक्षा से वो सामान्य है तो बहुत सारे गुण बताए शायद प्रथम प्रथम ऐसा कहा जा रहा है और कहे जाते हैं ना प्रथम बताया जा रहा है क्योंकि विशेष की तो आगे और क्या सामान्य बताएंगे सामान्य भी बता चुके हैं और विशेष भी बता चुके हैं तो परीक्षा की बात चल जाएगी नहीं देखिए अपेक्षा से सा, विशेष सामान्य होते हैं वहां पर पृथ्वी को रूप रस गंध स्पर्शवती जो पृथ्वी कहा है ये गुण विशेष इसलिए है क्योंकि इसके अतिरिक्त बहुत सारे गुण हैं उनको सामान्य बनाया ये विशेष बनाया इनको अब यहाँ पर जो बताया जाएगा यहाँ पर पृथ्वी का गंधगुण विशेष हो जाएगा बाकी सामान्य हो जाएंगे ऐसा अपेक्षा से सामान्य विशेष होते हैं इस बात को आप नकार नहीं सकते हाँ जी ना सामान्य द्वितीय द्वितीय अध्याय की प्रथम इसकी अपेक्षा भी जो आगे जब बताएंगे ना व्यवस्थित पृथ्वी गंध जब ये कहेंगे उसकी अपेक्षा से वो सामान्य हो जाएगा अगर वो विशेष है अगर आपके अनुसार वो प्रथमान्वित में जो रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी जो कहा अगर ये विशेष ही रहेंगे मान लीजिए तो इसको सामान्य नहीं बना सकते तो पृथ्वी व्यवस्थिता गंधा प्रिय क्या हो जाएगा अब इसकी इसका समाधान आपको करना पड़ेगा इसलिए ये जो बात कही जा रही है वो अपेक्षा से कही जा रही है। हाँ जी हाँ जी वो तो है ही वो विशेष ही बताएंगे अभी अगला आगे सूत्र आ ही रहा है ना व्यवस्थित पृथ्व्या गंध पृथ्वी में गंध व्यवस्थित है यह विशेष है अब इससे और विशेष कोई नहीं होगा इस इस गंध की अपेक्षा से फिर वो सामान्य हो जाएंगे ऐसा और वहां चार गुण विशेष इसलिए हैं उन बहुत सारे गुणों की अपेक्षा से वो विशेष हो गए ऐसा पकड़ में आ रहे हैं कश्यप जी समझ में आ रहा है ऐसा ही समझना होगा सब सभी लोगों को ध्यान में रखेंगे तो ब्रह्मचारी विशेष हो जाएंगे ठीक है ना जो और विद्यार्थी बाहर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनकी अपेक्षा तो आप सब विशेष हैं फिर आप में से कोई विशेष होगा होगा नहीं होगा तो ऐसा ही समझ लो इसमें कोई आपत्ति नहीं हाँ जी सूत्र बोलिएगा पुष्प वस्त्रो सन्निकर्षे गुणांतरअ अप्रादुर्भावो वस्त्रे गंध अभावलिंगम उदाहरण से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं स्वाभाविक क्या होता है और संयोग से निमित्त से आने वाला कैसा होता है कहते हैं पुष्प वस्त्र सती सन्निकर्षे पुष्प और वस्त्र इन दोनों का सन्निकर्ष संयोग होने पर पहले पढ़ो तभी समझ में आएगा ना किस तरह का कहते हैं केतकी पुष्पस्य वस्त्रस्य वस्त्र च संसर्गे सती केतकी नामक पुष्प और वस्त्र इन दोनों का संसर्गे संयोग होने पर वस्त्रे केतकी पुष्प गंधात इतर गंधस्य चंपा गंधस्य अप्रादुर्भाव कहते हैं वस्त्रे केतकी पुष्प गंधात वस्त्र में मेरी ओर देखिएगा अगर कोई वस्त्र हमारे पास सफेद वस्त्र है उसमें केतकी नामक एक पुष्प है पुष्पों में एक नाम है उसका तो उस पुष्प को आप वस्त्र में लपेट दीजिएगा ठीक है अब उसको लपेट दिया उसके बाद में उस पुष्प को हटा दीजिएगा उस फूल को फिर उसको थोड़ा देखिएगा ऐसा सूंघ करके तो उसका गंध उसमें आ जाएगा केतकी पुष्प में गंध बहुत अधिक होता है होती है या कोई भी गंध वाली फूल आप ले, ले लेंगे तो उसकी गंध बहुत उसका महक बहुत ज्यादा होता है तो वो आप उसमें लपेट करके फिर वापस अलग कर दीजिएगा तो उसमें गंध आ जाएगी आप या जिस जिस किसी भी फू, फूल को आप लीजिएगा उसमें आप लपेटिएगा फिर उसको अलग कर दीजिए फिर उसका गंध आ जाएगा उसमें तो जिस फूल को उसमें आपने लपेटा उसी की गंध आएगी किसी दूसरे फूल की गंध नहीं आएगी ये कहना चाहते तो कहना चाह रहे हैं वस्त्र केतकी पुष्प गंधाद इतर गंधस या दूसरे प्रकार की जो भी गंध है हाजी क्या बात है आपका ह आप उठिएगा उठ करके एक बार अच्छी तरह मुंह धोकर के आइए फिर आप सो रहे हैं या तो सीधे बैठिए आप आप विश्राम करके आना चाहिए आपका हाँ जी तो कह रहे हैं इतर गंधस्य दूसरी जो गंध है जैसे कि चंपा गंधस्य से अप्रादुर्भाव चंपा नामक फूल का वहां पर गंध नहीं आएगा उस फूल का गंध वहां पर नहीं आएगा जिस फूल को आपने उसमें लपेटा उसी का आएगा दूसरे फूल की गंध वहां पर नहीं आएगी इससे ये कहना चाहते हैं कि जिसका संसर्ग होता है उसी का गुण उसमें आएगा दूसरे का गुण नहीं आएगा वहां पर अथच यह ऐसा केतकी गंध यह जो केतकी नामक फूल की जो गंध है गुणांतरम वस्त्राद भिन्नस्य से केत, केतकी पुष्प से गुण केतकी फूल की जो गंध है ये गुणांतरम भिन्न वस्तु का गुण है यानी फूल का गुण है वस्त्राद भिन्न वस्त्र से भिन्न केतकी पुष्पस्य से केतकी पुष्प का वो गुण है वस्त्र का नहीं है तस सच तसर्गा पूर्व वस्त्रे तादुर्भाव स्पष्ट कहा है सच तस् वो जो गंध है वो तो उस पुष्प के संसर्ग से संयोग से आया है वस्त्रे पूर्वम तस् प्रादुर्भाव न इसको ऐसा कहेंगे सचात तत्संसर्गा पूर्वम। उसके संसर्ग से पहले वस्त्रे वस्त्र में अप्रादुर्भावा। उस पुल का गंध उसमें नहीं था वस्त्रे गंध अभावस्य से लिंगम वस्त्र में गंध का अभाव का वो लिंग है लक्षण है यानी वस्त्र में ऐसा गंध नहीं है यानी वस्त्र में गंधगुन नहीं होता ये कहना चाहते हैं हा जी नहीं नहीं पुष्प के संदर्भ में भी है वैसे यू सामान्य गंध तो जो दूसरा गंध तो ऐसा उसका स्वाभाविक गंध तो रहता ही है लेकिन जो फूल का गंध जैसा है नहीं वो तो ठीक है पर ये ये कहना चाहते हैं वस्त्र में उस प्रकार का ऐसा कोई गंध नहीं होता है सामान्य गंध तो हर वस्तु में आपको कुछ ना कुछ तो रहेगा ठीक है पर वहां पर गंध का अभाव बता करके ये कहना चाहते हैं वस्त्र में वैसा गंध नहीं रहता ठीक है वो संसर्ग से आता है ये कहना चाहते हैं। तो वस्त्र गंध अभाव लिंगम वस्त्र में गंध अभाव का लिंग है वो लक्षण है यथा ही वस्त्र स्वाभाविक गंधो नास्ती ये स्पष्ट कहना चाह रहे हैं यद्यपि वस्त्र में स्वाभाविक गंध नहीं है पुष्प संसर्गा भवति फूल के संसर्ग से होता है खलु औपाधिका संसर्ग वो औपाधिक है संसर्ग यानी किसी के संयोग से प्राप्त होता है ये जो कहना चाह रहे हैं वस्त्र में वास्तव में गंध नहीं होता है वो ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि किसी प्रकार का गंध नहीं होता ऐसा नहीं कहना चाह रहे जैसे पृथ्वी में आप गंध देखेंगे उस तरह का ऐसा गंध इसमें नहीं होगा यद्यपि यह पार्थिव वस्त्र इसका एक सामान्य गंध एक ऐसा अलग प्रकार का है पर उसको वो उसमें गंध है ऐसा कोई नहीं कहता वस्त्र में गंध है ऐसा कोई कहता है क्या नहीं कहता बोलिए सामान्य बोलचाल व्यवहार में वस्त्र की वस्त्र में गंध है ऐसा थोड़ा कहता है किसी संसर्ग से गंध है ये तो कहेगा वैसे वस्त्र में गंध है ऐसा कोई नहीं बोलता पकड़ में आ रहा है हाँ हाँ हाँ जी ये केवल एक मोटा उदाहरण दिया है वैसे वस्त्र में गंध नहीं होती है आप किसी संसर्ग से गंध आती है इस बात को केवल इतना ही बताना चाहते हैं स्वाभाविक गंध नहीं का मतलब किसी भी प्रकार का गंध नहीं ये नहीं कहना चाहते हैं। जो जो गंद हमारे पास इतर का गुलाब का उसका इसका जिस प्रकार की गंध उसमें स्वाभाविक रूप में है ऐसी कोई गंध नहीं होती है हाँ जी वै, वैसे गंध का मतलब मैं वही तो, अभी भी वही कहूंगा वही वाक्य बोलूंगा <laughs> इस नहीं मतलब जैसे इस इसमें गंध है ऐसा कोई नहीं कहता वो किसी कारण से बहुत पुरानी हो गई कहीं पकड़ प, कपड़े को रख दिया ऐसा और पुराना हो गया ऐसा कोई कहे उसमें गंध पैदा हो जाती है वो एक अलग बात है वैसे स्वाभाविक रूप से इसमें इस वस्त्र में गंध है ऐसा कोई नहीं कहता हाँ नया वस्त्र जब बनकर के आता है तो उसमें कुछ ऐसा केमिकल रहता है उसकी गंध आती है ठीक है ना पुराना पड़ने के कारण से अलग गंध आती है अब बरसात हो गई थी बरसात में सारा सामान रखा रहता वस्त्र विशेषकर उसको हम धूप लगाते हैं वो गंध पैदा अलग से होती है उस वस्त्र में इस तरह का ऐसा गंध होती है और आ, वस्त्र में गंध होती है ऐसा कोई नहीं कहता जैसे गुलाब में गंध है ठीक है न ऐसा कोई गंध नहीं होती है आ, ब, बस यही कहना चाहते हैं ये नहीं कहना चाहते हैं कि वस्त्र में किसी भी प्रकार की कोई गंध नहीं होती ऐसा नहीं कहना चाहते हा जी वो एक सामान्य गंद तो होती ग जैसे शरीर में गंध है ऐसा कोई नहीं कहते फसीना के कारण से गंध आ रही है या और किसी कारण से गंध आ रही है ठीक है ना यूं तो आपको हर वस्तु में हर वस्तु पार्थिव होने के कारण से कुछ ना कुछ गंध तो होती है लेकिन उस तरह का गंध ऐसा नहीं होती है जैसे गुलाब फूल में है या अलग अलग केसर में है जो सुगंधित द्रव्य जो होते हैं उसमें वो स्वाभाविक रूप में विशेष गंध जो होते हैं तो विशेष गंध जिन पदार्थों में हैं उन्हीं को गंध वाले पदार्थ कहते हैं ठीक है इसमें तो रहेगी गंध तो कुछ ना कुछ तो रहेगी शरीर में या किसी भी वस्तु में तो उसी बात को ये कहना चाहते हैं कि वस्त्र में स्वाभाविक गंध नहीं है पुष्प संसर्गा भवती पुष्प के फूल के संसर्ग से संयोग से उसमें गंध होती है इसलिए औपाधिक है संसर्गज है संयोग से प्राप्त होने वाला है एवमेवा इसी प्रकार से अपि पृथिव्यादीसु द्रव्यु अभी केुण संसर्गा उत्तर पूर्वा हाँ हा जी हाँ इसी कहते हैं इसी प्रकार से पृथिव्यादि पदार्थों में के कुछ ऐसे गुण हैं जो संसर्ग से औपाधिक उपाधि से प्राप्त होने वाले रूपादय रूपादि गुण उक्त पूर्वा जैसा कि पहले कह चुके हैं रूपरस गंध स्पर्शवती पृथ्वी रूपरस गंध स्पर्शवती पृथ्वी सूत्र में कहा है क्यों हां भाष्यकार हा, के मत के अनुसार ये औपाधिक है हां जी हां जी और इसी सूत्र की व्याख्या आप देखेंगे उदयवीर जी शास्त्री जी का वो स्पष्ट लिखते हैं कि नहीं ये उसी के पृथ्वी के ही गंध है हाँ जी जी मैं तो ये क्या मानूंगा मैं जो हाजी मेरे को तो वही लगता है कि पृथ्वी के ही होने चाहिए क्योंकि पृथ्वी परमाणु और जल परमाणु और उनके जो अंदर है क्योंकि पृथ्वी परमाणु में वैशेषिक अपने आ, नहीं सांख्य के अनुसार उसमें तो उन उनके कारण से आते हैं ना आकाश में एक गुण है ठीक है और फिर वायु में दो गुण है और उसमें जो न्याय दर्शन में भी जिस बात को कहा है हाँ तो उस दृष्टि कौन से उसी के मानना चाहिए ये हाँ जी वो इसलिए मान रहे हैं ना क्योंकि ये जो पृथ्वी है इस पृथ्वी में संसर्ग से तो आ हाँ ही रहे हैं इसमें क्योंकि ये पृथ्वी जो है इन पांच पाँच कौन से मिलकर के बनी हुई है इसलिए इसमें जो गुण दिखाई देते हैं ये उन उनके गुण ऐसा मान करके उसमें ऐसा संसर्ग से माना जा रहा है और कुछ नहीं कोई बात नहीं इतवादी स्थलेशो इत्यादि इन सूत्रों में संसर्ग से संयोग से प्राप्त होते हैं ऐसा मानते हैं शंकर सूत्र न सम्य व्याख्या शंकरों ने इस सूत्र की व्याख्या ठीक से नहीं तु सूत्रशैलिया आनुलोम्यन सूत्र आनुलो व्याख्यात परंतु परन्तु न तथा व्याख्यात किंतु प्रतिलोम्यन व्याख्यात वो तो कहते हैं सूत्र शैलिया सूत्र की शैली से तो उनको सूत्र शैली के अनुरूप अनुलोम सूत्र शैली के अनुरूप हो उनको व्याख्या करना चाहिए था परंतु तय न तथा व्याख्यातम उन लोगों ने उस प्रकार व्याख्या न करके प्रातिलोम व्याख्यातम वो विपरीत अर्थ उन्होंने किया है और क्या विपरीत किया वहा यहां तो स्पष्ट नहीं किया बस केवल संकेत किया उन्होंने नहीं।, नहीं हाँ जी हाँ तो तो तो जी हाँ बताइए तो तो परम क्षेपति दोषे नो अच्छा परम क्षेपति दोषे ना वर्तमाना स्वयं तथा हाँ, ठीक है वो तो है ही है उसमें तो कोई बात नहीं आप लोगों ने समझा है क्या कहना चाहते हैं आप अर्थ भी बता दो इनको जो दोष अपने में है उसी वो वो न्याय दर्शन में आता है ना न्याय दर्शन में जो आता है ना न्याय दर्शन ने दोष जब वाद होता है वाद में जब एक बोलता है आप में तो आप भी तो दोष कर रहे हैं जब बोलता है ना आप भी दोष कर रहे हैं इसका मतलब मैं तो अपने आप को स्वीकार कर ही रहा हूँ मैं दोष तो कर ही रहा हूँ हाँ जी दोष का तो। मेरी बात को तो सुनो आप <laughs> कहने का मतलब है आप भी तो दोष कर रहे हो जो ये वाक्य बोलता है ना व्यक्ति ऐसा बोल करके वो अपने दोष को स्वीकार कर रहा है लेकिन बोलता नहीं है बस ठीक है ना वो बोलता नहीं है कि मैं भी दोषी हूं लेकिन सामने वाले को दोषी सिद्ध करा आ, कराने के लिए वो ऐसा वचन बोलता है उस वचन से अपने दोष को वो स्वीकार कर लेगा वो एक स्थिति है यही बात ये श्लोक में कही गई है कि दूसरों में दोष दिखाई रहा है दिखाता हुआ अपने को भी वो दोषी स्वीकार कर लेता है व्यक्ति और यहाँ पर ऐसा इन्होंने नहीं कहा क्योंकि ये क्यों कहेंगे ऐसा ये तो विद्वान है ना, ये विद्वान समझ करके करते हैं ना, हो सकता है वो बहुत ज्यादा दोष किए होंगे उन्होंने ये हो सकता है और ये इसका ऐसा कथन करके इन्होंने दोष किया है ये हम यू नहीं सिद्ध कर सकते यहाँ पर ये तो भाष्यकारों का अपना अपना सिद्धांत है करो ना मैंने कब किया ठीक क्या है और गलत क्या है हमारे सामने जो भी पूरा पक्का जी जिससे परमात्मा ही होनी चाहिए संसर्ग से नहीं होनी चाहिए तो सीधा सीधा जी का बहुत स्पष्ट तरीके से न्याय दर्शन ने किया हुआ है कि अगर मान लीजिए अगर ये संसर्ग से होते तो पृथ्वी में जो, जो रस गुण आ रहा है तो फिर वो रस गुण को जलवालायी होना चाहिए था अगर के अंदर जो रस रस रस आ रहे हैं, ये से आए? एक ही में होना चाहिए मैं है। मैं आपकी ये क्या ये के है क्या के इस कारण से ऐसा है जो तो विचार आप कर सकते हैं कर रहे हैं और आगे आप आप भी और विचार करेंगे तो ब्रह्म स्वामी ब्रह्म जी ने भी इस पर विचार किया होगा ठीक है ना और ये भी विद्... रोना नहीं है बात को समझने का प्रयत्न करना क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, जो स्थूल रूप से कही जाती हैं। अब न्याय दर्शन में गोलकों को इंद्री माना तो आप मानते हैं इस बात को स्वीकार करते है? वो देखिए ऐसा है कुछ ऐसी बातें होती है वहाँ क्या किसका क्या अर्थ लेना है वो देखना होता है ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने भी इस पर विचार किया होगा और जो इन्होंने ये जो पुस्तक लिखी है आपको भले ही चार दस पंक्तियों का एक सूत्रार्थ पूरा हो गया दस पंक्तियां कहीं पांच पंक्तियां कहीं कहीं तो एक सूत्र का दो तीन पंक्ति लिख दिया इतना करने के लिए इन्होंने कितने पुस्तकों को यानी कितनी पुस्तकों को पढ़ा होगा कितना मेहनत पुरुषार्थ किया होगा तो हाँ जी हाँ जी अनेक ग्रंथों को पढ़ा है हाँ भी ये में था था कि ऐसा क्यों है ऐसा है क्योंकि ये इसका निर्धारण इधम इतम से हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास में ऋषियों का ऐसा सीधा सीधा स्पष्ट सिद्धांत हमारे सामने नहीं आया देखिए देखिए तो वादसायन के उसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आती है हमको इसका इस पहले सुनिए पहले पूरी बात तो करते करते हाँ जो प्रसंग आया है वहां पर भी बहुत सारी बातें हैं जो समझ में हमको नहीं आती आज तक नहीं आई चे नेत्र किरणों को लीजिएगा ठीक है लेकिन फिर भी आप यूं नकार नहीं सकते क्योंकि हमें पकड़ में नहीं आ रहे हैं क्योंकि चक्षु रश्मि जो है वो हमारे को पकड़ में वो विजिबल नहीं है पकड़ में नहीं आ रहा है विवाद नहीं एक बात कह रहा हूं मैं भाई विज्ञान से सिद्ध है वो तो वहाँ से भी किरणें आ रही हैं हमें कोई आपत्ति नहीं हम उसका नकार ही नहीं कर सकते क्योंकि वो तो वहाँ से तो रश्मियां आ ही रही हैं और यहाँ से भी रश्मियां जा रही हैं अगर क्योंकि हमारे हम तो ऋषि को प्रमाण भी तो मानते हैं ना तो यहां से भी रश्मि निकल रही है ये अलग बात है वो रश्मि तो हमको पकड़ में आ रही है वो विजिबल है यंत्र आदि से किसी के माध्यम से वो तो वैसे भी स्पष्ट है उसकी रश्मियां आ रही है वो दिख भी रही है लेकिन नेत्र रश्मि नहीं दिखती है ये भी जा रही है हाँ उधर से वो भी आ रही है दोनों टकरा करके बस हो गया समझ में आ गया ऐसा हो सकता है मैं कल्पना कर रहा हूं मैं कोई प्रमाण इसको प्रमाण मानता हूँ ऐसा नहीं कह रहा हूं कल्पना है हो सकता है तो इसलिए इसमें कुछ गुंजाइश रखकर के अपने कुछ चलना है कुछ ऐसी बातें हैं वहाँ हम इदम इतम कहकर के उसको किसी को यूं नकार नहीं सकते उस पर विचार नहीं रखते हैं ठीक है अभी समझ में नहीं आ रहा है कुछ ऐसा मान रहे है कुछ ऐसा मान रहे है जब आगे चल करके जब ये बात और स्पष्ट हो जाएंगे तब देख लेंगे विचार कर लेंगे क्योंकि ये तो बहुत सारी मोटी बातें हैं इतना कुछ समझ करके भी वो इस तरह का लिख रहे हैं तो कुछ तो होगा वहां पर आप बिल्कुल ही गलती ही लिक, लिखते हैं और सब सा, सारी सारे लोग एक ही सिद्धांत को मान रहे एक अकेले ही व्यक्ति उसको नकार रहे हैं तब हम मान सकते हैं गलत लिख रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है हर बात क्यों हम नकार नहीं सकते खैर चलिएगा सूत्रार्थ लिखिएगा क्यों वो तो संकेत कर रहे हैं ना ऐसा नहीं, नहीं होता गी, गी, गी, गी, गी, मैं दग लिखा हुआ है, का। तो है तो मैंने किया। वो तो लिखा है आप स्वामी दयानंद को देखिएगा ना आप भाष्य वेदन करने के लिए लिखा है और क्या किया पढ़ाने के लिए भाषण किया क्यों वो वो अरे नहीं वो उनकी अपनी शैली है वो स्वामी दयानंद के अनुसार चलते इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है स्वामी दयानंद भी जो है जहाँ भी मंत्र में ऐसा कोई आता है आपने ऋग्वेद के पूरे भाष्य पढ़ लिया क्या जितना पढ़ा आज तक तो है नहीं, नहीं।, नहीं ऐसा नहीं है भाष्य में कहीं के ठीक है इत्यादि में कहा वेद भाषा में नहीं कहा समझे समझ आया वेद भाष्य में कहा बिल्कुल कहा है मैं आपने पूरा भाष्य को पढ़ो पता लग जाएगा जगह जगह ऋग्वेद के बारे में आज ही मैंने पढ़ा है कई मंत्र ऋग्वेद का मैं भी तो स्वाध्याय करता हूँ तो आज ही मैंने पढ़ा है कुछ मंत्रों में वहाँ स्पष्ट लिखा है सायन ने इस तरह इसका अर्थ किया है गलत जैसे ये लिखते है ना स्वा, स्वामी ब्रह्म मुनि जी तो स्वामी दयानंद के कॉपी करते हैं बिल्कुल वो उसी तरह लिखते हैं जैसे स्वामी दयानंद लिखते हैं ऐसा नहीं है हाँ जी कोई बात नहीं सूत्रार्थ लिख लीजिएगा पुष्प वस्त्रो सति सन्निकर्षे गुणांतर अप्रादुर्भाव वस्त्र गंधाभाव लिंगम पुष्प वस्त्र के सन्निकर्ष होने पर पुष्प वस्त्र के सन्निकर्ष होने पर वस्त्र में वस्त्र में पुष्प का गंध आता है या गंध आती है जो भी लिख सकते हैं आप वस्त्र में पुष्प की गंध आती है इससे वस्त्र का स्वाभाविक गंधगुण नहीं है इससे वस्त्र का स्वाभाविक गंधगुण नहीं है जिस पुष्प का संसर्ग करते हैं जिस पुष्प का संयोग करते हैं हां जी जिस पुष्प का संयोग करते हैं उस पुष्प से भिन्न गुण भी नहीं आता है यह है गुणांतर अप्रादुर्भावक आप्रा, अर्थ ठीक है हा जी वस्त्र और पुष्प के सन्निकर्ष होने पर वस्त्र में पुष्प का वस्त्र पुष, वस्त्र में पुष्प का पुष्प की गंध आती है आगे क्या लिखा आपने आ, इससे गंधगुण वस्त्र का स्वाभाविक गुण नहीं है जिस पुष्प का संयोग करते हैं उससे भिन्न गुण वस्त्र में नहीं आता है हाँ उ, उ, उससे भिन्न गंध नहीं आती है ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ जी लिख दिया हाँ जी गुणांतर और का मतलब है जिस जिस पुष्प का संयोग करते हैं उससे भिन्न गुण नहीं आता है यही होगा हाँ जी दूसरा सूत्र और तीसरा सूत्र इसमें थोड़ा अंतर है उदयवीर शास्त्री जी ने तीसरे को दूसरे स्थान पे रखा है और दूसरे को तीसरे स्थान पर रखा है उन्होंने और यहां पर व्यवस्थिता गंधा पृथ्व्या दूसरे स्थान पर है यही सूत्र उदयवीर शास्त्री में तीसरे स्थान पर आया है बस एक ही सूत्र का अंतर है स्थान अंतर है वो अपने अपने हेतु उसमें कोई बात नहीं दोनों स्थितियां बन सकती है विवक्षा के ऊपर है हाँ जी बोलिएगा तत्र खलो व्यवस्थितः व्यवस्थित पृथिव्यालगुण प्रदर्शितांधो गुण पृथिव्या स्वाभाविकको नैजोस्थिवीम अभिक्ष्य पृथ्वी को ध्यान में रखते हुए यानी पृथ्वी को अभिमुख रक्तरसगंधस्पर्श गुण रूप, रस, गंध स्पर्श गुण जो है प्रदर्शिता दिखाए हैं तेजाम गंधो गुणा पृथ्वी स्वाभाविका उन गुणों में गंध गुण पृथ्वी का स्वाभाविक गुण है अर्थात नैजिक गुण है उसका निज गुण है शेषा रूप शेषा रस रूप स्पर्शा औपाधिका बाकी जो तीन गुण है वो औपाधिक है यानी संयोग से प्राप्त होने वाले हैं अब तेजो, वायु नाम जल, अग्नि और वायु के संयोग से प्राप्त होने वाले वो गुण हैं। इति सूत्र लक्ष्य यही सूत्र का मुख्य अभिप्राय है पृथ्वी में गंध गुण उसका स्वाभाविक है बाकी जो तीन गुण हैं, वो बाकी पदार्थों के गुण हैं पृथ्वी का स्वाभाविक गुण नहीं है ऐसा इनका अभिप्राय है।, है जी जी जी तो क्या नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं है वो ये कहना चाहते हैं क्योंकि वो गुण उपलब्ध होते हैं ना पृथ्वी में तो कहने की आवश्यकता है यानी रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी जो कहा है ना वो इसलिए कहना पड़ेगा क्योंकि पृथ्वी में वो गुण चारों गुण उपलब्ध होते हैं और उन गुणों के कारण से पृथ्वी जानी जाती है ठीक है पहले पहले सुन लिए वो जानी जाती है उसके बाद में अब ये कहना चाहते हैं उस पदार्थ में जो गुण उपलब्ध हो रहे हैं उन गुणों में कौन से गुण स्वाभाविक हैं और कौन से नहीं नैमित्तिक है ये बताना चाह है। बा, रहे, है। तो रहे हैं इसलिए ये बात तो ये बात प्रसंग चलाई जा रही है हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल परंतु केवल ठीक है उसके लक्षण मतलब सामान्य दृष्टि से हम सोचे भाई जब गणगुण है उसका तो फिर उसके लक्षण के लिए और की आवश्यकता क्या ऐसा है इसलिए आवश्यकता है क्योंकि पृथ्वी में जब पृथ्वी के संसर्ग में हम आते हैं तो वहाँ रूप रस स्पर्श ये भी साक्षात हमको अनुभूत हो रहे हैं और उनके माध्यम से उसको और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं हम लोग कुछ पृथ्वी के पदार्थों में गंध लक्षित नहीं होती है किसी में कोई ऐसी भी पृथ्वी के पार्थिव पदार्थ है जिसमें गंध लक्षित नहीं होती है है तो पार्थिव है लेकिन गंध वो लक्षित नहीं होती है उसमें रूप भी स्पर्श भी और रस भी वो हमको लक्षित होंगे तो अलग अलग स्थितियां बनती हैं पृथ्वी के पदार्थों में भी सब जगह गंध ही लक्षित होती हो ऐसा नहीं है इसलिए केवल न गंधे न गुणे न बात सही है कि गुण से उसका लक्षण नहीं किया जा सकता इसलिए अनेक गुणों की आवश्यकता पड़ती है अगर एक ही गुण को लेकर के लक्षण कर दे और ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां हमको गंध लक्षित ही नहीं हो रहा हो तब हम उसको पृथ्वी नहीं ऐसे समझेंगे पार्थिव पदार्थ बहुत सारे हैं ना जो जिसमें गंध लक्षित नहीं होते हैं। जो भी पदार्थ हैं बहुत सारे पदार्थ है हाँ जी इसलिए तो कहना चाह रहे हैं वो जो अर्थ कर रहे हैं इस तरह का ये इस तरह का इसलिए कर रहे हैं जिस तरह के सूत्रों को ये देख रहे हैं सूत्रों के आधार पर ही अपने अर्थ कर रहे हैं इनको यू सर्वथा नकार नहीं कर सकते और उनको भी नकार नहीं सकते उनक, उनके भी अपने प्रमाण हैं इनके अपने प्रमाण हैं। सूत्र सूत्र के रूप में तो प्रमाण है ना सूत्र के रूप में प्रमाण है देखिये अपनी दृष्टि जब ऐसा होता है इस व्यवस्थित प्रति देखिए वो व्यक्ति के अपने अपने हाँ आ, आपको भी वही लग रहा है ना, से। मुझे तो और भी बहुत सारे लोग है दुनिया में जिनको नहीं लगता होगा हाँ, ऐसा थोड़ी है एक, एक और बात है जब व्यवस्थित पृथ्व्याम गंधा का सूत्रार्थ इन्होंने इस तरह का किया ठीक है न अब इसी सूत्र का अर्थ दूसरे ने दूसरे ढंग से किया जैसे की उदयवीर जी ने वो अपने ढंग से किया है ये अपने ढंग से किए ठीक है क्योंकि सूत्र का अर्थ जब दोनों व्यक्ति अपने अपने ढंग से कर रहे हैं ना तो हम ये आग्रह कर सकते वो सही है ना ये आग्रह कर सकते ये सही है दोनों के अपने अपने हेतु है इस दृष्टिकोण से वहां जो जैसा कह रहा है उसको वैसा लेकर के हमको चलना चाहिए वो भी हो सकता है ये भी हो सकता क्योंकि प्रत्यक्ष ना हमको उसका है ना इसका है और दोनों अपने अपने हेतु रखते हैं दोनों लोग इसलिए इसमें विवाद ना करते हुए बस सीधा सीधा पढ़ते जाओ कहीं पर भी कोई इस तरह से होता है जी प्रमाने, प्रमाने। तो फिर यही प्रक्रिया अपना पक्ष में ज्यादा प्रमाण उपलब्ध हो रहे ठीक है तो, जी, वाले पक्ष में की तो वैसा मान करके तो हम चल रहे है ना उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है ना उसका तो निषेद किया ही नहीं मैं मैं मैं इनको पढ़ता हुआ भी मैं उस पक्ष को प्रबल मान करके चली रहा हूँ ठीक है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है हाँ जी आगे बढ़ते हैं एक लक्षण साधनाया पुष्प संसर्गा वस्त्रे गंध औपाधिको यथा तथे पृथिव्या रस रूप स्पर्श औपाधिका नाम संसर्गा दृष्टांत प्रयोजन तो कहते हैं एक तन साधनाया इसी लक्षण इसी लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए व्यवस्थिता पृथिव्याम गंधा इस बात को सिद्ध करने के लिए पुष्प संसर्गाद वस्त्रे फूल के संयोग से वस्त्र में गंध गुण को दिखाया है और वो औपाधिक गुण है जैसे वहां पर औपादिक गुण है यथा तथेवा उसी प्रकार से पृथिव्याम रस रूप स्पर्शा औपादिका आबादी नाम ठीक उसी वस्त्र और फूल के समान पृथ्वी में पृथ्वी में भी रस रूप स्पर्श ये तीन गुण हैं ये भी संसर्ग से प्राप्त होते हैं और ये जल अग्नि वायु के हैं हैं ये कहना चाहते हैं। इति दृष्टांत ये दृष्टांत देने का प्रयोजन भी इसीलिए है जो पहले सूत्र में दृष्टांत के रूप में उपस्थित किया है व्यवस्थित पृथिव्याम गंगा इति कथनम उपलक्षणार्थम व्यवस्थित पृथिव्याम गंगा पृथ्वी में गंध स्वाभाविक गुण है ये जो कथन किया है ये उदाहरण के लिए है ये उदाहरण मात्र है तेना इससे ये भी समझ लेना चाहिए रूप रस स्पर्शवत्य आप ये जो सूत्र है इस सूत्र में भी अत्र अपसु रसो व्यवस्थिता ऐसा ही सूत्र समझ लेना चाहिए जल के संदर्भ में जल में रस व्यवस्थित है यानी जल में रस स्वाभाविक है बाकी गुण औपादिक है ऐसा मान लेना चाहिए और रूपस्पर्शो तो खल औपादिको रूप और स्पर्श वो संयोग से प्राप्त होते हैं ऐसा मान लेना चाहिए एवं इसी प्रकार से तेजो रूपस्पर्शवत अग्नि जो है रूप स्पर्श वाली है तेजसी रूपम व्यवस्थितम अग्नि में रूप स्वाभाविक है स्पर्शम ओपाधि का स्पर्श गुण संयोग से प्राप्त होता है ऐसा समझ लेना चाहिए हाँ जी तो उसकी सूत्र की व्याख्या यही करते हैं कि व्यवस्थित का मतलब स्वाभाविक नहीं करते व्यवस्थित का मतलब है मुख्य पृथ्वी में गंध गुण मुख्य है बाकी गुण गौण है ऐसा घोण का मतलब है आ, आ, मतलब मुख्य गुरु उसका स्वाभाविक यानी स्वाभाविक नहीं कहना चाहिए मुख्य गण मतलब गंध से पृथ्वी जानी जाती है इसलिए उसको मुख्य माना है ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं लेकिन ओम नाम मुख्य है ठीक है ना प्रधान है ऐसा उसी से पुकारा जाता है पृथ्वी का मतलब गंध वाली पृथ्वी ठीक है ना रस वाला जल है रूप वाली अग्नि है स्पर्श वाली वायु है शब्द वाला आकाश है इसके ये मुख्य मुख्य गुण है ऐसा हम्म ये तो एक हाँ तो तो तो जी हाँ जी वो तो यही कह, यही कहना चाहते हैं जैसे पुष्प और वस्त्र के संसर्ग से ये औपाधिक गुण आते हैं ऐसे ही पदार्थों में औपाधिक गुण आते हैं बस ये उदाहरण दिया जा रहा है औपाधिका मतलब वहाँ पर ये पृथ्वी जो परमाणु वाले पृथ्वी के लिए नहीं मानेंगे फिर वहाँ पर हाँ जी हाँ जी एक बार एक बार उसमें देखो उन्होंने क्या अर्थ किया है हाँ जी पहले सूत्र का फूल और कपड़े का होने पर अन्य का प्रादुर्भाव न होना कपड़े में अभाव का है सूत्रार्थ नहीं उसके सूत्रार्थ के नीचे पढ़िएगा यदि केकती का फूल कपड़े में लपेटा गया हो तो केतकी का गंध प्रतीक होगा और गुलाब का लपेटा गया हो गुलाब तो का इससे जांच होता है वस्त्र में कोई अपना गंध नहीं है गत प्रसंग दो एक एक ने बताया पृथ्वी में गंध रूप रथ गंध रथ रूप स्पर्श गुण रहते हैं वस्त्र एक पार्थिव विकार है इसमें गंध गुण संवेद होना चाहिए परन्तु सूत्रकार यहाँ वस्त्र में गंध का निर्देश करता यह है यह कैसे प्रश्न व पार्थिव विकारों में सर्वत्र गंध का अस्तित्व है परंतु वहाँ एक समान उत्कट गंध ऐसा नहीं है अनेक पुष्पों में केसरी केसर कस्तूरी आदि विभिन्न पार्थिव विकारों में उत्कट गंध रहता है बहुतों बहुत से पुष्पों में भी गंध प्रतीक नहीं होता अथवा मंद मंद रहता है, मंद रहता है है अति जहां पार्थिव विकार अथवा के किसी तरह के भाग में गंध स्पष्ट प्रतीत नहीं होता वहां उसे अप्रकट अभिभावित व अनभिव्यक्त समझना चाहिए सूत्रकार के द्वारा उक्त प्रकार से वस्त्र में गंध का अभाव बतलाने का तात्पर्य यही है कि पुष्पादि के सम संपर्क से जो ग में प्रतीत होता है वह औसाधिक है वस्त्र का अपना ग्रंथ नहीं है औपातिक ग्रंथ या अन्य किसी गुण को यदि किसी द्रव्य में अनुभव किया जाए तो उसे उस द्रव्य का समझ जाता है बस ये स्थूल रूप से समझना चाह रहे हैं कि जो हाँ जी जिन व्याख्याकारों ने ऐसा समझा है कि पृथ्वी में गंध के अतिरिक्त हैं। अब ये उपाधित्रम प्रस्तुत शास्त्र की दृष्टि से सर्वता अशुद्ध है। यह शास्त्र पृथ्वी परमाणु में रूप रस चारों गुणों का स्वीकार करता है सब पृथ्वी में रसादी गुणों का उपाधि कैसे कहा जा सकता है फलतः सूत्रकार का प्रस्तुत सूत्र द्वारा यही प्राय प्रकट करना है की वस्त्र में अन्य सम्पर्क ऐसी जो गंध प्रतीक होता है वस्तु वस्तु वस्तु का का तो समझना चाहिए। थे होने से का अपना है, है। जो रहता के जलाए जाने पर है। नहीं वो तो कहना चाह रहे हैं उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है इसके आगे आ, आ, आ, दूसरा सूत्र जो है दूसरे सूत्र में वैसे तो व्यवस्थित तीसरा सूत्र आप पढ़िए तीसरा सूत्र व्यवस्थित अवस्थित है अर्था है, अर्थात विशेष रूप से केवल पृथ्वी में गंध रहता है और पृथ्वी मात्र में रहता है पृथ्वी में पार्थिव विकारों का कोई भाग ऐसा नहीं जहां गंध विद्यमान न हो गंध यद्यपि यद्यूरभी असुर भेद से दो तो प्रकार का जाना जाता है प्रत्येक प्रकार का पृथ्वी के अतिरिक्त नहीं रहता इसलिए इसको पृथ्वी में व्यवस्थित है आदि पार्थिव विकारों में गंग का स्वीकार किया जाना आवश्यक है के समान रूपवती या रसवती कहकर पृथ्वी का लक्षण नहीं कर सकते क्योंकि रस जल में रूप जल रस जल में और रूप जल तथा तेज दोनों में रहता है यदि रस व रूप के आधार पर पृथ्वी का लक्षण करना चाहे तो शिविर अथवा सप्त रूपवती ऐसा लक्षण किया जा सकता है आधुनिक विज्ञान सात प्रकार का रूप सूर्य रश्मियों में स्वीकार करता है कणाक ने इसे पृथ्वी का गुण माना है इस विषय का विवेचन करेंगे हाँ तो इन्होने स्पष्ट नहीं किया न उसका संगति नहीं लगाई इसलिए वो दोषी दोषयुक्त है और उससे ये भी स्पष्ट नहीं होता है कि कणाद ने इसके चारों गुण माना है ऐसे कहीं दिखाया नहीं तो उनमें भी दोष है एक प्रकार से और इनमें भी दोष है एक प्रकार से पर इन्होंने जो संगति लगाई है उसकी अपेक्षा यह संगति अच्छी है यहाँ पर ये जो औपाधिक जो मान करके जिस तरह का संगति आगे के सूत्रों के साथ लगा है ना ये उचित संगति इसमें लगाया वहाँ कोई संगति नहीं लगाया उन्होंने वहाँ दूसरे प्रकार के दोष आते हैं तो हाँ जी नहीं नहीं जी तो था था। ये उपयुक्त तो है इनकी अनसार, इनकी अनसार। इनके अनुसार इनके अनुसार पता कि में ये बोला तो के ये, आ, ये ये संगति उचित है इनका ये हाँ जी वो भले आपसू जोड़ो तो भी तो भी इनका जो सूत्र सूत्रकाम है ब्रह्म जी का ये अधिक संगति संगत है इस दृष्टि से ये तेना के न का, के दो दो आ, हाँ वो वो दूसरा वो भी एक कर सकते हैं आप पर सबसे ज्यादा संगति व्यवस्थित पृथ्वी गंदा दूसरे स्थान पर रखने पर ही है व्यवस्थित पृथ्वी गंदा उसके बाद ये ना अपसु आ, और उष्णता व्याख्याता ये संगत युक्त लगता है खैर कोई बात नहीं सूत्रार्थ लिख लीजिएगा हाँ जी तो ये वाला तो जी हम ये वाला पक्ष मानेंगे तो क्या दोष होंगे क्या दोष कहा सकते कौन सा वाला पक्ष उन्होंने दोष बताया पक्ष संसर्ग से मानेंगे हम अधिक मानेंगे दोष तो बता रहे ये कि पृथ्वी के अंदर छह रस से कहा गया तो कि वहाँ ये उत्तर नहीं बच सकता क्या कि जैसे जल में एक ही रस है जो जल के जल का संसर्ग पृथ्वी के साथ हुआ जब पृथ्वी के साथ संसर्ग हुआ जल का उस संसर्ग से वहाँ षड रस उत्पन्न हो वो तो खैर उसमें ये है कि षडरस जो है यद्यपि पान, पान रसगुण जो है जल ही है लेकिन जल में वहाँ केवल अभिव्यक्त नहीं है और दूसरे पदार्थ के साथ हम जोड़ेंगे उसको तो बाकी रस भी अभिव्यक्त होंगे मतलब जैसे रूप गुण अग्नि का है ठीक है ना वहाँ तो हमको एक एक ही गुण अभिव्यक्त हो रहा है जो वर्तमान जिस अग्नि को हम देखते हैं लेकिन सूर्य को देखेंगे तो उसमें तो सात गुण अभिव्यक्त हो रहे हैं सात रूप अभिव्यक्त हो रहे हैं जी जैसे एक गुण होता। जैसे हाँ पाता वो तो ठीक है की जब जल का संसक होगा पृथ्वी ऐसी नया गुण उसके अंदर जो उत्पन्न होंगे उसके अंदर विद्यमान ही थे वो तो वो वो आप ऐसा मान सकते हैं यानी मान लीजिए रस गुण अगर हम जल का मानते हैं मान करके चले तो उस जल में बहुत सारे रस हैं लेकिन जल के अंदर अभिव्यक्त नहीं है वहाँ पर जब उस जल को किसी अन्य पदार्थ के साथ संसर्ग करते हैं उस पदार्थ में वो बाकी गुण भी अभिव्यक्त हो जाते हैं पहले पहले पहले, पहले प्रमाण जरा प्रमाण की बात करो तो यहाँ पे प्रमाण है निर्णय होता है आप मेरा प्रमाण है प्रमाण है तो मेरा जब मैं कितना भी हूँ मेरी बात का कोई प्रमाण नहीं होगा है ना तो अगर यहाँ पर वात् ब्रह्मोजी को लेकर के बात कर रहे हो ब्रह्मोनि जी का प्रमाण नहीं जरा सूत्र का प्रमाण देकर बहुत दोनों उम्मीद की आप जो यता कर रहे हो प्रमाण की करेगा तो जो बोल रहे यहाँ इसे यही बताना चाह रहे हैं की संसर्ग से होता है यहाँ पर क्या शब्द का वही है और एक यहाँ पृथ्वी का इसे स्पष्ट अभी, अभी इस बात को बाद में आप लोग चर्चा करते रहे ना मेरे को ऐसे खाली मत बिठाइए <laughs> उसको बाद में आप लोग आपस में करते रहे न तो यहाँ पर सूत्रार्थ लिख लीजिएगा व्यवस्थित मतलब से भी नहीं हो जाता। अभी अभी के कहा बाकी गुण संसर्ग ऐसी मुख्यता बताना चाह रहे विवक्षा वेद तो कहा है अब उस झगड़े को रख दीजिएगा अब सूत्रार्थ लिखिएगा पृथ्वी में गंधगुन मुख्य है पृथ्वी में गंधगुण मुख्य है ऐसा है ये, न, जी ये हाँ जी दोनों दोनों प्रकार दोनों प्रकार का लिख सकते हैं पृथ्वी में पृथ्वी में गंधगुण स्वाभाविक है यह भी लिख सकते हैं आप कोई इससे आपत्ति नहीं है पृथ्वी में गंधगुण स्वाभाविक है दूसरा अर्थ बस बाकी औपाधिक है और पृथ्वी में गंधगुण मुख्य है बाकी गुण गौण है ऐसा दूसरा अर्थ है पृथ्वी में गंधगुण मुख्य है बाकी गुण गौण है दूसरा अर्थ पृथ्वी में स्वाभाविक है बाकी गुण नैमित्तिक है ये दो अर्थ हैं सूत्र के नया जोश नया खून नया आ, उसमें सब ने, ऐसा ने, होता है वाला जो अभी आप कह रहे थे और सारी चीजें उसमें और जो अभी वो है प्रकट है है ना? लेकिन संयोग और तो संसर्ग होने के बाद वो तो प्रकट हो जाते हैं ये वाला पक्ष तो यहाँ पूल पक्षी का पक्ष है तो ये देखो तो मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर उसका है पूर्व पक्षी का उसका जबरदस्त खंडन भी है पूरे पुलिस के माध्यम से कि सिर्फ जल का एक मधुर रस बताया है और पृथ्वी के शट रथ बताए अगर अगर जल का मधुर रस ठीक तो है, है वो आ, आपका सत्यवचन महाराज उसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं वादसाइन जी वाली बात को हम स्वीकार करते हैं उसका हम खंडन कभी नहीं कर सकते वो जिस दृष्टिकोण से वो कह रहे हैं उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर अंत तो गत्वा आप देखेंगे अगर पृथ्वी में जो रस गुण आया है वो जल के कारण से आया है अगर परमाणु में जाके पीछे जा करके आप देखेंगे ना पीछे पीछ, कितने पीछे मतलब सांख्य में जा करके देखेंगे पहले पहले, पहले पहले मेरी बात को तो सुन लो पूरी तरह आप इस सांख्य के परमाणु इस, इसके साथ उसको मैं नहीं जोड़ना चाह रहा हूं मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ बोल करके बता रहा हूं ना अगर नहीं पहले बात को समझने का प्रयत्न करना इतनी जल्दी बाज ये मत करिएगा कि जब मैं स्वयं कह रहा हूं अब मैं सांख्य की बात कर रहा हूं बोल करके जब आपके सामने रखा जा रहा है तब तो आपको समझ लेना चाहिए सांख्यकार सांख्य दर्शनकार सुनिए सांख्य दर्शन के अनुसार वहां पर यह कहा गया है कि आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी आ, आकाश में एक गुण है उसके बाद में वायु में दो गुण हैं और अग्नि में तीन गुण हैं और जल में चार गुण हैं और पृथ्वी में पांच गुण हैं। तो वहां पर जो परंपरा से माना है ना उसका इसका उसमें इसमें ऐसा यानी पृथ्वी के अंदर पांचों मिले हुए हैं वो वहाँ संसर्ग से माना है स्वाभाविक के बिल्कुल नहीं है यहाँ या, याद रखना वहां संसर्ग से माना है हाँ जी वहाँ संसर्ग से ही माना जा रहा है पृथ्वी में जो पांच गुण है वो उन चार पदार्थों के गुण आए हैं उसके अंदर जल में उन तीन पदार्थों के गुण आए हैं अग्नि में उन दो पदार्थों के गुण आए हैं वहाँ तो संसर्ग से माना है तो वहां जब संसर्ग से अगर आप मान करके चले अगर उसी दृष्टि से यहाँ हम नहीं देख रहे उसी दृष्टि से देखेंगे तो वहाँ जो पृथ्वी में जो भी रस है षडरस वो षडरस का जो मूल कारण है वो जल है वहां पर वहां पर।, पर हाँ जी और यहां की दृष्टि से देखेगा तो इसी पृथ्वी के हमें कोई आपत्ति नहीं है उस बात को स्वीकार करने में दुण दुण दुण दुण दुण दुण नहीं बोल रहा था आ, नहीं बोल रहा था आ, वो आप आ, समझ रहे थे हाँ जी और उसके साथ जो और है वो अभी क्या है अप्रकट तो है, है। और संसार से प्रकट होते हैं अभी भी वही बात कहूंगा मैं हाँ ये, ये आ, उन पदार्थों को ध्यान में रख के बोला जा रहा है ना यहाँ जो बोला जा रहा है इन पदार्थों को ध्यान में रख के बोला जा रहा है खैर कोई बात नहीं मैं उस बात पर पहले भी था आज भी हूँ दोनों बातें हैं दोनों स्थितियां हैं हाँ जी आगे बढ़े ए तेनाली कमाल की बात ये है हाँ। आपने शांति का बता करके और पक्ष प्रबल हो गया क्यों क्योंकि शांति में संसर्ग से है और वैशेषिक में भी संसर्ग से हो ये आवश्यक नहीं है मतलब वहाँ पर तो संसर्ग से है तो इससे थोड़ा सा पता लग रहा है कि यहाँ पर उससे होना चाहिए छोटा सा हिस्सा मतलब यहाँ पर भी संसर्ग से नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए आपके पास तब समझ में आएगा जब सूत्र ना कहे कोई ऐसा सूत्र ना कहे कि संसर्ग से कुछ नहीं आते हैं सूत्र के रूप में तो स्पष्ट है संसर्ग से होते हैं ये ये उदाहरण ही दे रहा है पुष्प वस्त्र यो सती सन्निक गुणांतरा प्रादुर्भाव वस्त्र गंधा भावलिंग बस वही वही बात है बात, के अनुसार बात नहीं कर रहे हैं यहाँ आरोप के अनुसार बात के अनुसार नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें कोई आपत्ति नहीं हम ना हम आग्रह करेंगे सांख्य के अनुसार यहाँ बात करनी चाहिए पर यहाँ पर भी संसर्ग से भी बहुत सारी बातें मानी हैं मुझे कोई समस्या नहीं है हाँ। मुझे फिर इस ये ये के फिर इसका इसका क्या क्या उत्तर उत्तर बनेगा उनको जो कि देंगे दें वो न्याय तो समान में को प्रश्न हाँ तो कोई बात नहीं है उनसे जरूर पूछिएगा जी जी जी चलें नहीं यहाँ पर यहां पर तो बात ही आई नहीं है ना वो तो मैं उसके आधार पर उसको इसके साथ क्यों एक जोड़ रहे हैं एक तो करते है। हाँ, जी। लेते हाँ जी हाँ जी हाँ जी चलें बोलिएगा एन उष्णता व्याख्याता अन गंधम व्यतिरिच्य उष्णता उष्णता खलु व्याख्याता विज्ञेया। तथे वा अप्सु अपि तो ये स्पष्ट कहना चाह रहे हैं अनेन प्रकारेण इस पूर्वोत्तर लक्षण के अनुसार यानी व्यवस्थित गंधा इस लक्षण के अनुसार गंधम व्यतिरिच्य गंध को छोड़कर के पृथ्व्याम पृथ्वी में उष्णता जो उष्णता आती है वो औपाधिक है ऐसा समझ लेना चाहिए तथेवा उसी प्रकार अपसु अपनी औपाधिकी विजय या उष्णता जल में भी जो उष्णता आती है वो भी औपाधिक है नैमित्तिक है ये कहना चाहते हैं सूत्रार्थ पृथ्वी के गंध लक्षण के अनुरूप पृथ्वी के गंध लक्षण के अनुरूप जल में उष्णता नैमित्तिक है नैमित्तिक है या औपाधिक है ऐसा कह सकते संसार संयोग से प्राप्त होता है क्या हाँ जी हाँ जी तो तो है नैमित्तिक थोड़ा है नहीं नहीं नहीं ये नहीं कहना चाह रहे देखिए पृथ्वी में पृथ्वी में गंध लक्षण जो किया है ना वो स्वाभाविक के रूप में किया है बाकी गुणों को औपाधिक माना है ठीक है ना उसी प्रकार से यहाँ पर जल में जो उष्णता आती है वो औपाधिक है ऐसा इसका अर्थ है आप बताइए कैसे निकलेगा आप बताइए नहीं जी ये तो जी नहीं पहले तो आप, हाँ, हाँ, नहीं, आप सूत्रार्थ बताइए यही है, तो यही सूत्रार्थ सूत्रार्थ जी है। हाँ, में नहीं है। नहीं हाँ, लेकिन ये दूसरे तो ये दूसरे के बाद कैसे क्या क्या नहीं घटना चाहिए मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले के बाद ये नंबर इसका किसका जैसे न न न ये नहीं कहना चाहते है ये नहीं कहना चाहते है ये, ये कहना चाहते है की जैसे पुष्प और वस्त्र के संसर्ग से वस्त्र में गंध गुण आती है ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी में जल अग्नि और वायु के संसर्ग से रूप रस और स्पर्श गुण आते हैं ये कहना चाहते हैं इसलिए पृथ्वी में गंधगुण स्वाभाविक है बाकी गुण औपाधिक है पूर्वोक्तना पृथ्वी सूत्रेना अपि न अपि उष्णता व्याख्याता जल में भी जो उष्णता आती है हाँ जी हाँ जी हाँ ऊष्मता औपाधिक तो है हाँ तो ठीक है उसमें कोई अंतर आ रहा है क्या है। हाँ बिल्कुल ठीक है उसमें कोई आपत्ति नहीं है तो मेरे तो तो नहीं हाँ। वो आप समझ रहे नहीं आप समझ रहे हैं सब लोग समझ रहे हैं ऐसा नहीं है ऐसा हाँ। मतलब नहीं तो है ऐसा नहीं है ठीक है वो वो आ, वो अंतर्नीत है यानी गंध पृथ्वी में गंध का जो लक्षण किया है उसके अनुरूप का मतलब है वो पूरे लक्षण को लेना है आपको वहां पर उस सूत्र में जिस तरह का लक्षण किया वो पूरे सूत्र को यहाँ पर नहीं दोहराया जाएगा ना उस लक्षण को इसलिए ये संक्षेप से कहा जा रहा है कि वहां पर जिस तरह का लक्षण किया है पृथ्वी में वैसा ही यहाँ पर जल में भी समझ लेना चाहिए हाँ तो ऐसा ही है हाँ जी आगे चलते हैं तर्री कस्य उष्णता इति आकांक्षायाम उच्चते फिर ये जल में जो उष्णता आ रही है वो किसका है या किसकी वो उष्णता है तो कहते हैं तेजस उष्णता अग्नेखलु उष्णता व्यवस्थिता स्वाभाविकी न अन्य वो तो कहते हैं अग्नि में उष्णता व्यवस्थित है स्वाभाविक है किसी दूसरे की उष्णता नहीं है सूत्रार्थ अग्नि में उष्णता स्वाभाविक है यह ओब्लिक लिखकर के मुख्य गुण है ऐसा भी लिख सकते हैं पुनश्च अपसुशीतता जल में शीतता यह स्वाभाविक है सूत्रार्थ लिख लीजिएगा जल में शीतता स्वाभाविक या मुख्य गुण है जल में उष्णता स्वाभाविक या मुख्य गुण है आशीतता अपसु खलु शीतता व्यवस्थिता स्वाभाविकी। जल में जो शीतता है वो स्वाभाविक है व्यवस्थित है एते न पृथ्व्याम पार्थिव वे शिलाखंडादो शीतता तो औपाधिकी व्याख्याता विज्ञे एते न इसी प्रकार से पृथ्वीयां पृथ्वी में अथवा पृथ्वी से बने हुए पार्थिव पदार्थ में जैसे पहाड़ आदि शिलाखंडों में शीतता जो दिखाई देती है बहुत पत्थर आदि बहुत बिल्कुल ठंडे दिखाई देते हैं ये औपाधिक है मतलब संसर्ग से संसर्गसे ऐसा व्याख्या समझ लेनी चाहिए तथा तेजसु तेजसी उष्णतायाह तेजसी उवाक स्वाभाविक अथ अपसु उष्णता संसर्गाद शीतता स्वाभाविकद्दर्शे अप, कदचि उष्णता तेज संसर्गाचिच शीतता असंसर्गा तथा ही क्रम वैलक्षण्यं अब ये कहना चाहते हैं तथा तेजसी उष्णताया अग्नि में जो उष्णता का जो अनुभव हमें होता है वो स्वाभाविक के कारण से होता है अपसु शीततायाह और जल में जो शीतता का जो हमें अनुभव होता है वो स्वाभाविक के कारण से होता है इति सिद्धम ये सिद्ध होता है ये जो बात कही गई है इदम वायु स्पर्शे कदाचित उष्णता वायु के स्पर्श में कभी कभी हमको उष्णता का भान होता है तेज संसर्गात और वो जो भान हमको होता है वो अग्नि के संसर्ग से होता है कदाचित चाह शीतलता अपसंसर्गात बहुत कभी कभी वायु में जो हमको शीतल स्पर्श जो होता है वो पानी के कारण से होता है तथा कृतवा ही क्रमवैलक्षण्यम ऐसा मान करके ही ये क्रम में थोड़ा सा अंतर करके बताया यानी तेजस उष्णता इसको बाद में भी रख सकते थे। लेकिन पहले इसलिए रखा है क्योंकि इस तरह का हमको अनुभव होता है इस अनुभव को ध्यान में रख करके ये क्रम में थोड़ा परिवर्तन करके रखा है सूत्रकार ने ऐसा इनका अभिप्राय है हाँ जी हम्म ये ये परमाणु वाला ही ले सकते हैं आप दोनों ले सकते हैं कोई अंतर आने वाला नहीं क्योंकि कारण गुण पूर्वक ही कार्य गुण है आप कारण को रूप में भी देख सकते हैं कार्य के रूप में भी देख सकते हैं जब ब्रह्म मुनि जी ने कारण में भी वो स्वीकार किया है तो कार्य में भी स्वीकार करेंगे हाँ जी हाँ जीता तो को तो समस्य कोई समस्या नहीं आती ये इनका ये है एक तर्क है कि वो ये कहना चाहते हैं कि वायु में कभी शीतता का कभी उष्णता का जो हमें आ, अनुभव होता है उस अनुभव को बताने की दृष्टि से क्रम में वैपरीत्य रखा है बस इतना कहना चाहते है तो ये हमको बोध कराने के लिए ऐसा आगे पीछे रखा है हमारे कुछ, हमारे साथ ही तो जुड़े हैं ना ये सारे सूत्र जी ऑप्शन बोध नहीं होता तो भई ये नहीं कहना चाहते हमें बोध नहीं होता है बो सकता क्यों नहीं होगा नहीं क्या हाजी वो यही कहना चाहते हैं भई उनका केवल इतना है कभी हमको उष्णता का स्पर्श होता है कभी शीतता का स्पर्श होता है ठीक है ना अब ये ये बताकर क्यों ये कहना चाहते है ये जो हमने विपरीत किया ना क्रम का इस क्रम के विपरीत को आपको जताना चाह रहे हैं इसको विपरीत इसलिए रखा ताकि ये आपको अनुभव करा सके बस केवल इतना इसका अभिप्राय तो तो तो तो नहीं अनुभव तो होगा बताना तो चाहेंगे ना आपको भाई आपको एहसास भी तो कराना है ना देखिए सामान्य ये तो भी कई तो बार बोलते हैं उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है हाँ जी अच्छा तर्क ही नहीं है अच्छा अच्छा तर्क ही नहीं है तो फिर ये ये अंतर जो रखा है तो उसका कोई हेतु तो होना चाहिए तो कोई दूसरा ये तो आप बता दे अच्छा मतलब आप इसका तो खंडन आप कर रहे हैं और अपना हेतु नहीं दे रहे हैं ये अपना अगर हेतु आप दें तब ये खंडित होगा ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता यानी आप जो हेतु दिया है उसका खंडन तब होगा जब आप कोई विशेष हेतु देंगे जब तक आप विशेष हेतु नहीं दे रहे हो इसका खंडन कर रहे हो ये नहीं हो सकता नहीं है पाँच नंबर उन्होंने देखिए, मैं उसका मना नहीं कर रहा परीक्षा करिएगा उल्टा उल्टा हमारे पास हेतु नहीं नहीं है, उसको तो हम करो? देखिए पहले मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना उन्होंने एक एक हेतु दिया है, है तो। फिर उस गलत का सही हेतु तो आपको देना चाहिए गलत कहकर केवल के खंडन नहीं कर सकते देखिये आप न्याय दर्शन पढ़ चुके न्याय दर्शन पढ़ चुके है ना जब आप खंडन केवल खंडन ही करेंगे तो आप वितंडा कर रहे हो आपको खंडन करके अपना उचित समाधान देना चाहिए पहले पहले पूरी बात को सुन लीजिएगा जब आप खंडन करके आप मंडन जब तक नहीं करोगे तब तक आपकी बात को नहीं माना जाएगा सामने वाले का तो खंडन करते जाओ और अपनी बात नहीं रखो दे, दे। ये, दे। ये ये बात नहीं चलेगा कर रहा हूँ तो इन्होंने ये जो कहा है की जल उतरता है और तेज में उतलता है और ये वायु में हो जाएगा इस पर तो मेरा एक है कि अगर ऐसा ही क्रम का ये है तो मैं अब अफसूषित को चौथा बना देता हूँ और तेजता को पांचवा बना करकेतु कर देता हूँ तो फिर क्या रहेगा हम का मतलब मतलब कोई वैशिष्ट क्या है वो तो हमको बताना पड़ेगा ना ये जैसे बहुत प्रयोग होता है जो कोई ने मत प्रकट किया उसका कर तो उसका कर देते हैं और उसको खुद को नहीं तो तो बहुत, बहुत ज़र। ज़र। ज़र। ज़र। है। ऐसा है वो हो सकता है वहाँ पर मैं मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन मुख्य बात ये है कि इन्होंने केवल ये एहसास दिलाने के लिए कई बार क्या होता है कुछ बातों को हम जानते हुए भी नजरअंदाज करते हैं इसलिए उनको एहसास कराना होता है इसके लिए वो क्रम वैपरीत्य बता करके आपका ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि ऐसा आपको एहसास कराना चाहते हैं आप संसार में देखेंगे जिन नियमों को आदमी जानता हुआ भी वहाँ करता नहीं होता है और जब नहीं करता है तो उसको जताने के लिए कोई ना कोई एक ऐसी स्थिति प्रक्रिया अपनाते हैं जिस प्रक्रिया के माध्यम से उसको जताते हैं उसी प्रक्रिया को इन्होंने अपनाया है ऐसा मेरे को लगता है बाकी आप माने ना माने आप स्वतंत्र हैं लोक में आप देखेंगे ना ऐसा भी होता है कई बार जो है क्रम क्रम वैसा ही होना चाहिए जैसा होना चाहिए उसमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें कुछ क्रम विपरीत दिखा करके सामने वाले व्यक्ति को एहसास कराना उसका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं तो इनका जो हेतु है केवल ध्यान आकृष्ट कराने के लिए ऐसा है और कुछ इसका वो कोई विशेष है नहीं केवल ध्यान आकृष्ट करने के लिए ऐसा माना जाएगा अब फिर भी आप नहीं माने तो हमें कोई आपत्ति नहीं है लोक में ये देखा जाता नहीं जाता है ध्यान आकर्षण करने के लिए कुछ ऐसा करते नहीं करते लोक में। लोक नहीं चमत्कारी वाले नहीं है सब सब लोग करते हैं सामान्य दृष्टि से भी करते हैं जैसे घर पे बच्चों के साथ में भी करते हैं कि रोटी दिया या नहीं केवल सब्जी सामने रख दिया हाँ ठीक बात है ऐसा भी कर देते हैं उसका ध्यान आकृष्ट करते हैं अब वो परेशान होता रहे अरे भागा में किससे गुण हुआ अब वो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें गुण होता है या नहीं होता है आ? उसको पता नहीं लगता है लेकिन वो दिमाग उधर लगा देता है यानी उसका ध्यान आकृष्ट करने के लिए कई बार ऐसा कह दिया जाता है ये तो, ये, ये, ये, तो ये तो सरल है ये तो कठिन थोड़ा है ये तो सरल है ये तो बहुत सरल की बात है वो तो सरलता से समझाने की बात है ये क्रम वैपरीत्य बताकर के आपको सरल करवा रहे हैं ताकि ध्यान दो इस पर सो मत ये कहना चाह रहे जागरूक रहो ठीक है अच्छी बात है चलें इतना ही रखते हैं अच्छा इस स्थिति को थोड़ा सा कम करते जाओ नहीं तो ये होगा ये है कि बातें ज़्यादा होती रहेंगी और पाठ कम हो जाएगा आपका जहाँ आवश्यक बहुत ज़्यादा आवश्यक है वहाँ पर ही चर्चा अगर अपन कर लें नहीं तो ये छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे ना तो मुख्य बात हमारी रही जाएगी ये तो सबको पता है उन चीज़ों को बार बार लाने नहीं चाहिए अब ये जो प्रसंग चला है स्वाभाविक है या नैमित्तिक है तो तो पर पर पर पर नहीं पहले भी पहले भी कई तो बार आ चुके हैं अच्छा चलिए कोई बात नहीं अब अब एक इसमें? हाँ हाँ देख लेना देख करके ले आना उसमें कोई आपत्ति नहीं ओंकार ओम। को प्रणाम